संक्षिप्त महाभारत पर्व, राजा के, के, में के का राजन इस विषय में तत्प्रदर्शी महात्मा वामदेव जी का उपदेश रूप एक इतिहास प्रसिद्ध है वसुमना नाम के एक विचारशील धैर्यशील शाली और पवित्र चित्र राजा ने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेव जी से पूछा था भगवान आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आचरण करने से मैं अपने धर्म से कभी न गिरूँ तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान रामदेव जी कहने लगे राजन तुम धर्म का ही अनुष्ठान करो धर्म से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है जो राजा धर्म में स्थित रहते हैं वे इस सारी पृथ्वी को अपने काबू में कर लेते हैं जिसके दृष्टि में अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी धर्म का विशेष महत्व है और जो उसी को बढ़ाने का विचार करता है धर्म के कारण उसकी बड़ी शोभा होती है इसके विपरीत जो राजा अधर्मोन्मुख होकर बलात् आचरण करता है उसे धर्म और अर्थ बात की बात में छोड़कर चले जाते हैं जो दुष्ट अपने पापी मंत्री की सहायता से धर्म की हानि करता है वह अपने परिवार के सहित प्रजा का बद्ध हो जाता है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 उन्हीं के द्वारा उसे यश कीर्ति वैभव और प्रजा की प्राप्ति होती है किंतु जो राजा कृपण के द्वारा प्रजा को दुख देने वाला और बुद्धिहीन होता है, तथा जिसे अपराधी की भी पहचान नहीं होती उसकी लोक में अपकृति होती है और मरने पर नरक में जाना पड़ता है तथा जो दूसरों का मान करने वाला दानी मधुरभाषी धर्म के विषय में गुरु की सम्मति से चलने वाला अपने अर्थ को स्वयं समझने वाला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 राजा को चाहिए कि यदि किसी का अप्रिय किया हो तो फिर उसका प्रिय भी करे इस प्रकार यदि अप्रिय पुरुष भी प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समय में वह प्रिय हो जाता है मिथ्या भाषण न करे बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे किसी कामना से क्रोध में आकर अथवा द्वेश धर्म का त्याग न करे कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देने में संकोच न करे बिना विचारे कोई भी बात मुझसे न निकाले किसी काम में जल्दबाजी न करे और किसी में भी दोष दृष्टि न करे ऐसे आचरण से शत्रु भी अपनी बस में हो जाता है यदि अपना प्रिय हो जाए तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाए तो घबराए नहीं यदि आम आमदनी में कमी पड़ जाए तो दुखी न हो उस समय भी प्रजा के ही हित का विचार करे जो बड़े बड़े काम हो उन पर जितेंद्री अत्यंत अनुगत एवं प्रीतिमान पुरुषों को नियुक्त इसी प्रकार जिसमें ये सब गुण काम सौंपे जो राजा मूर्ख का का इंद्रिय लोलूप लोभी दुराचारी दुष्ट कपटी हिंसक दुष्ट बुद्धि अविद्वान अनुदार मध्यपि दिवारी स्त्री नंपट और आखिर प्रिय पुरुष को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 न छोड़ने वाला होता है उसी को लोग राजा बनाते हैं किंतु जो मरने के प्रतिकूल किंतु जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने हितैषी की बात नहीं सुनता सर्वदा लापरवाह से रहता है और बुद्धिमानों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता वह छात्र धर्म से पतित हो जाता है जो प्रधानमंत्रियों का त्याग करके निम्न श्रेणी के लोगों को अपना प्रिय वतार बनाता है देश अपने सदगुणी संबंधियों का भी सम्मान नहीं करता तथा जो चंचल चित्त और अत्यंत क्रोधी है वह तो सर्वदा मृत्यु के ही पड़ोस में रहता है असमय में कभी कर न लगावे अप्रिय हो जाने पर कभी दुखी न हो प्रिय होने पर हर्ष से फूल न जाए सदा शुभ कर्म लगा रहे इस बात का ध्यान रखे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं कौन केवल भय से आश्रय लिए हुए हैं और कौन इससे बीज किसी स्थिति में है तथा तो बलवान हो जाने पर भी अपने निर्बल शत्रु का कभी विश्वास न करें। जो लोग पाप बुद्धि होते यदि राज्य की जड़ मजबूत न हो तो राजा को अनधिकृत देशों पर अधिकार करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिसके मूल में ही दुर्बलता है उस राजा को इस प्रकार का लाभ होना संभव नहीं है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 राजा बसमान ने सब काम उसी रीति से किए यदि तुम भी ऐसा ही आचरण करोगे तो निसंदेह अपने दोनों लोग बना लोगे